私は私の話を聞きま私は IIT に入ってした。私は i まし私は今 a のビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテ9クのビーテックのビーテックのーテックのビーテックのビーテックのビーテックーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテックのビーテッーテーテ 1999 मार्च 1999 में मैं वापस आ गया और यहाँ पे जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ और मेरा दूसरा काम है मैं राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार करता हूँ। अक्टूबर 1998 में मैंने राइट टू रिकॉल के कानून का प्रचार करना शुरू किया और आ, मैं ये जानकारी फैलाने की कोशिश कर प्रधानमंत्री राइट टू रिकॉल, लोकपाल राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, किस प्रकार से इन सारे कानूनों से भारत में बाबरास्ते कंपनियों का गलत प्रभाव जो है वो काम हो सकता है, भ्रष्टाचारों का हो सकता है, एजुकेशन सुधर सकता है, ये कानूनों के माध्यम से अब आज का विषय है इस वीडियोटेप का विषय है ट्रांजेक्शन टैक्स इनकम टैक्स वेल्टेस के बारे में यानि टैक्सेशन के ऊपर मेरा वेबसाइट है राहुल मेहता dot com उस पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स डाले हैं इसमें एक रेफरेंस मटेरियल है राहुल मेहता dot com slash three zero one dot h की है रेफरेंस डाल रहा हूँ राहुल म dot com slash 301 dot htm इसमे chapter 24 chapter 24 मे sorry chapter 25 chapter 25 मे मैने taxation के उपर लिखाय valid tax, inheritance tax और जार सर्विस टैक्स सबके बारे में और क्या होना चाहिए क्या है और क्या होना चाहिए और इस वीडियो टेक्स्ट में मैं ट्रांजेशन टैक्स के बारे में भी कुछ करूँगा तो, तो जब टैक्स की बात आती है तो सबसे पहले हम कंप्लेन करते हैं कि ये टैक्स बहुत ज़्यादा है टैक्स तम होना चाहिए ऐसा नहीं कर सकता ऐसा नहीं करना चाहिए ये देखना चाहिए कि कौन से खर्चे गलत हैं सरकार के जितने भी खर्चे हैं आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाओगे तो पूरा बजट आपको मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो उसमें एक-एक डिपार्टमेंट -एक का लिस्ट होता है डिपार्टमेंट का खर्च और वो भी उतना ही बड़ा खर्चा होता है, भले वो एकाउंट्स पे ना आता हो, बुक्स पे ना आता हो, लेकिन जमीन का खर्चा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि राष्ट्रपति भावन हैं, अब इतनी सारी जमीनें कामिने रोक के रखी हैं, काम क्या करता है? खप्पे वाले दे दिया कुछ, तो ये जमीन का भ バレーミストの時に、ココメントは、ココメントは、ココくントは、ココメントは、ココメントは、ココメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメントは、コメンは、コメントは、コメントは、コメントは、コメは、コメント、コメント、コメント、コメント、コメント、コメント、コメント、コント、コメント、コメント、コメント、コメント、 पैलेस बोलता हूँ, बंगला भी है वो पैलेस है। मैंने एक बिल्डर दोस्त थे, मैंने उनको पूछा कि भाई ये प्लॉट की कीमत कितनी होगी तो बोला 400 करोड़। मतलब जो उसका प्लॉट इतना बड़ा है कि उसकी कीमत 200-400 करोड़ है, तो इतना बड़े जो मिनिस्टरों को बंगले दिए हैं वो बजट में नहीं तो पहले हम टैक्स को क्रिटिसाइज़ करें उससे पहले ये देखें कि कौन-कौन से खर्चे फालतू के हैं, कौन-कौन से खर्चे निकालने चाहिए और फिर ये भी कभी कौन-कौन से खर्चे करने हैं। जैसे बहुत सारे जरूरी खर्चे हैं जो हमें नजीब के भविष्य में करने हैं, जैसे हमारी सेना की संख्या से 11 लाख アメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメはアメはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアメリカはアアアアメリカはアアア キャネクリアプロモーションに入ってみてくい。これがメディアプロモーションに入ってみてください。これがメディアプロモーションに入ってみてください。これメディアプロモーショってだこれがメディーンい。 और उसमें ज्यूरी सिस्टम रखना पड़ेगा क्योंकि यदि जज रखेंगे तो वही भाई-बहन जवान और रिश्वतपुरी की समस्या आएगी तो एकलांग अदालतें बनानी है उसमें ज्यूरी सिस्टम रखना है तो उसका खर्चा है भी नेशनल आईडी सिस्टम तो इस तरह से सब देखो तो काफी सारे खर्चे हैं जो कि हमें करने पड़ें और अब जब टैक्स लेना है तो सबसे पहले टैक्स में हमें देखना है कि किससे टैक्स लेना यानी किस व्यक्ति से तो इसमें दो प्रकार को मैं वर्गीकरण करूंगा रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स के बीच का जिसे कहते हैं लाइट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है मैं उदाहरण के साथ दूंगा कि एक कप चाय पे पचास पैसा टैक्स यानी सरकार चाय के कप पे टैक्स नहीं लेती पर चाय पत्ती पे टैक्स लेती है चीनी पे टैक्स लेती है तो मान लो वो सब झोर निकाल के आता है कि एक कप पांच रुपए का एक कप चाय है और उसपे पचास पैसा टैक्स है तो जी आदमी ने दो कप चाय पीया उसने टैक्स दिया ही क्यो 1スキー・インカン・ラティット・プロティションとはプロティションウスキー・インカン・ラティット・プロティションやにエプロティション・パス・アウスメン・チャイケツ・クループメス・アカルトビアム・マンド・コヤミ・インケト・トトゥル・ペアカン・トゥル・ジャーク・チャイト・ピアカン・ド・ハザーク・アカル・ピア・ビス・アカン・ディゥル・カン・トゥル・アカン・トゥル・トゥル・ア・ビス・ア・ビス・アカン・ディゥル・ア・ジャーク・ तो उसने कितना टैक्स दिया दो रुपया यानी कितना उसका इनकम का परसेंटेज जो हजार रुपये का दो रुपया यानी पॉइंट टू परसेंट यानी चाय पे जो टैक्स आना वो रिग्रेसिव टैक्स है इसी तरह से सिनेमा की टिकट पे जो टैक्स है तो छोटे सिनेमा आज भी जो है उसपे चालीस परसेंट पचास परसेंट टैक्स तो वो डिग्रेसिव टैक्स कैसे हुआ कि जो आदमी महीने में तीन हजार रुपया कमाए हैं वो तो मल्टीप्लेक्स में जा नहीं सकता वो जाएगा ऐसे सस्पेंडेटर में सस्पेंडेटर में टिकट की पचास रुपये की टिकट की उसमें दस रुपया टैक्स था तो उसका टैक्स कितना हुआ बीस रुपया तीन हजार की कमाई कम। कमा में यानी एक प्रत यानी 0.1 परसेंट से भी कम, 0.2 परसेंट से भी कम, 0.01 परसेंट जितना होगा, उससे भी कम। तो ये सिनेमा पर जो टैक्स है, वो रिग्रेसिव टैक्स है। तमाकू पे टैक्स है, वो भी रिग्रेसिव टैक्स है। हम कहे कि तमाकू गलत है। इसमें किसी और वीडियो में बोलूँगा कि मैं तमाकू के टैक्स से प्रजा� अमीरों पर टैक्स बढ़ने कम हो इसलिए रिग्रेसिव टैक्स दिया जाता है। तो तंबाकू तंबाकू का टैक्स रिग्रेसिव कैसे है कि जो आदमी मान लो जिनका 200 रुपया कमाता है और उसने आ, 20 रुपया का तंबाकू खाया और उसपे टैक्स से 50 परसेंट यानी 10 रुपया टैक्स मिल गया तो 200 रुपये में से 10 र パ0コカンにまだダスブラとかであるとしゃべるからるとスピマンとダブラがパパコカンタスにはパタスとスピカマファイパセント。レクエスティックアウトタイキーゾーガリンボルヘッドスキップパッチェーニーキャパシティカムボヤ。パパパパパパパがパパパパパパパパパパパするパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパのパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी जितनी व्यक्ति की आमदनी ज्यादा हो, उतना टैक्स का प्रतिशत ज्यादा। जैसे इनकम टैक्स में आदमी यदि पांच लाख कमा रहा है, तो उसपे टैक्स रेट होता है बीस परसेंट, और यदि वो दस लाख कमा रहा होता है, तो उसपे ट� या तो flat tax भी बोल सकते हैं, flat tax यादी आदमी 10 लाग कमाई या 20 लाग कमाई या 50 लाग कमाई उसके income का बढ़ा है जैसे होंकों में है, होंकों में relatively flat tax है, हमाँ पर दो ही tax चाहिए 15 परसंट और 20 परसंट इसी पर से bad tax दे गोर सारे देशों में flat tax होता है, कि एक limit से नीच तो इंडिया के टैक्स हैं वो काफी रिग्रेसिव हैं। रिग्रेसिव जो हैं कि जो यहाँ के बुद्धि जी भी वगैरह हैं वो बुद्धि जी भी हैं या कुबुद्धि जी भी। वो दूसरा बात हुई डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिवल कि अंग्रेजी में उन्हें मैंने जब बोचा है, हिंदी में मैं उन्हें कुबुद्धि जी भी कहता हूँ � बड़े लोग हो गए उसे स्पॉन्सरशिप और मंडली मिलती है। स्पॉन्सरशिप की संस में कि मान लो इनेविटेटस टेस्ट में के बारे में विद्यार्थियों को बताते हैं या मेड टेस्ट के बारे में बताते हैं, तो वास्तव है कि उसे पाठ्य पुस्तक लिखने के बोर्ड से निकाल दें। तो मैं हम तो विद्यार्थियों को के के ये बात � तो मैंने किस tax को प्रस्ताविस प्रस्ता करता हूँ मैं उसका, उसके बारे में information होगा मैं propose करना हूँ wealth tax को कि sales tax निकाल देना चाहिए, service tax निकाल देना चाहिए, value added tax निकाल देना चाहिए और उसके बजाए wealth tax होगा चाहिए, wealth tax की मैं definition करता हूँ दो partner में divided दोगा wealth tax, non-agricultural land दे लिए, शहरती जमीन के लिए और agricultural land दे लिए, वो दोनों वाला बलाग है non-agricultural wealth tax के लिए इसका सारा description मैंने writing में दिया है मैंने writing में एक-एक clause यहां पे दिया है यह किताब आपको मिलेगी raulmeta.com slash 301.htm raulmeta.com slash 301.htm उसका chapter 25 <coughs> wealth tax जो description इस तरह से है कि प्रती व्यक्ति 250 स्क्वाइर फिट जमी और 500 स्क्वाइर फिट construction पे कोई टेक्स में यानि एक आदमी के परिवार में मानलो 5 व्यक्ति है husband, wife दो लड़ते और senior citizen माता पीता साथ ससुर इस प्रती व्यक्ति है तो उस पे उसका फ्री कोटा होगा, 26 उन्नाव चार और सीनियर सिटीजन का डबल कोटा यानी 1500 स्क्वायर फीट जमीन और 3000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर वो घर हो या दुकान हो या उसकी छोटी मोटी फैक्ट्री हो, इसपे कोई टैक्स नहीं हुआ। यानी 3000 स्क्वायर फीट यानी कितना हुआ? एक दो बेटरों का आर्डिनरी घर जो होता है वो डेढ़ दे हजार स्क्वायर फीट का होता है और एक छोटी दुकान होती है वो पांच सौ स्क्वायर फीट की छः सौ स्क्वायर फीट की होती है तो इस तरह से आदमी के दो फ्लैट या डेढ़ फ्लैट और एक दुकान पे कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके बाद वैल्यू जब शुरू गुजरात में उसे जत्री कहते हैं, दिल्ली वगैरह एरिया में उसे सर्कल रेट कहते हैं, एरिया का रेट। सरकार हरे हरे काले कले एरिया में भाव तय करती है और वो भाव मार्केट वैल्यू से कम ही होता है। तो सर्कल रेट के हिसाब से एक प्रकीशन। अब सवाल आते हैं कि इस टैक्स से फायदा क्या होगा? इस टैक्स से चालीस पचास लाख का है उसका दाम बीस लाख हो जाएगा कैसे बीस लाख हो जाएगा कि मकान में कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए अहमदाबाद दिल्ली बंबई तो उसमें दो पार्ट होते हैं मकान की कीमत यानी कंस्ट्रक्शन की कीमत और जमीन की कीमत तो अहमदाबाद में अधिकतर एरिया में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है उल मकान क 40 परसेंट से ज़्यादा नहीं है। बाकी जो 60-65 परसेंट होती है वो जमीन की कॉस्ट होती है। बॉम्बे में जमीन का तो 80 परसेंट होता है। 80 परसेंट है वो जमीन की कॉस्ट और निर्माण कॉस्ट पर 20 परसेंट। अब जो 1 परसेंट वैल्यूएशन जब आएगा, तो जिन लोगों के पास हजारों खाली फ्लैट है, जै パキプリンのスタンプレイヤーのプレイヤーの i レイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイ o ーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのあレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーのプレイヤーの साल का यानी मकान की कीमत मान लो उसकी 50 लाख है तो उसे साल का 50 सजा टैक्स लेना पड़ेगा पर या तो वो मकान तो किराए पे देगा या तो बेच देगा उसके पास हजार में एक दो मकान तब तक चलो उसने जेल लिया अपने इनकम में से दे रहा है पर किसी के पास अभी 100 मकान है तो 50 लाख हर एक मकान के 50 सजा या� सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो दाम कम हो जाएगा, यानी जमीन के दाम कम हो जाएंगे। देखिए, जो वेल्टेस का कानून मैंने प्रोपोज़ किया उससे कस्टमर्स का रेट कम नहीं हुआ, रेट तो उसका तो जो कीमत है वही रहेगी, स्टीमेंट तो उसकी तो जो कीमत है वही रहेगी, पर जमीन की कीमत कम होगी। अ जितनी जमीन शहर की लिमिट के अंदर है और यानी वो खाली है तो उसपे टैक्स लगाया जाएगा मार्केट वैल्यू का एक परसेंट। तो इससे जिन लोगों ने मीलों के मील जमीन खरीद ले रखी है वो उस जमीन को कुछ ना कुछ उपयोग शुरू कर देंगे या तो पार्किंग ब्लॉक की तरह इस्तेमाल शुरू कर देंगे या � कोई न कोई उसका उपयोग शुरू करेंगे और जैसे उपयोग शुरू करेंगे तो उतना इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा और जमीन के दाम कम हो जाएंगे जैसे मैंने बताया कि सप्लाई बढ़ेगा दूसरा है कि जो ट्रस्ट है उसपे भी टैक्स लगेगा अब ये जो ट्रस्ट की जमीन पे टैक्स लगाने अधिक से अधिक पांच ट्रस्ट का मेंबर बनने वाला और हर एक ट्रस्ट को प्रति मेंबर साल के 100 रुपए का वैल्यूएशन में से छूट मिलेगी। यानी कि मान लो मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और स्कूल में मैंने जमीन ली है और जमीन और मकान की मार्केट वैल्यू आ रही है पांच लाख। तो मेरे पे टैक्स होगा 50,00 या 2500 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पे बैलेंस आएगा जीरो जीरो कैसे आएगा कि मैं टैक्सी मैं स्कूल में जितने भी लड़कों को पढ़ा रहा हूं मैं उनके माँबाप को कह सकता हूं कि भई आप मेरे ट्रस्ट के मेंबर हों क्योंकि मैं आपके लड़कों को पढ़ा रहा हूं और यदि मेंबर बन नहीं बनते तो तो इस तरह से उसके लड़का जिस शाला में पढ़ रहा है इफेक्टिव वेल्टेक्स उसका ही हो गया। फिर ये बात अलग है कि यदि मैं पर फाइव स्टार शाला चला रहा हूँ, जिसका स्वाइकर का कैंपस है जैसे शरद बाबा इंटरनेशनल स्कूल है बुन्ना के पास, उसका स्वाइकर का कैंपस है और वहाँ कुछ दो-तीन हजा� पर 5000-6000 प्रति स्टूडेंट वेटेक्स आएगा और उसमें साउथ यूएस को डिस्काउंट मिल जाएगा फिर पर यदि छोटे ट्रस्टों के स्कूल में जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं वहाँ पे इक्वल टी वेटेक्स कम आ जाएगा इसी तरह से वो व्यक्ति है वो जिस मंदिर में जा रहा है उसको भी मेंबर बन सकता है त फिर यदि कोई ऐसा ट्रस्ट है रिलिजियस ट्रस्ट जिसके मतलब पता तेरा लाख रोला भागते हैं लेकिन उसकी जमीन मिलो की मिलो की मिलो है तो फिर उसे वैट टैक्स भरना पड़ेगा और इसी तरह से हॉस्पिटल है तो आसपास से जितने लोग हैं जहां वहां पे लोग सेवा ले रहे हो उसके मेंबर बन जाए तो उस हॉस्प वो जमीन का हक्किया निकाय एक तरीका है, जमीन पे टैक्स न बने, हक्किया निकाय नहीं है, सॉरी, वो गलत शब्द है। ट्रस्टों ने जो जमीन ली है, वो कानूनी तरीके से ली है, उसमें कोई ज्यादा गलत बात नहीं है, पर वो जमीन वो दिखाते हैं कि ये ट्रस्ट की जमीन है, इसलिए हम इसमें कोई बैट �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 यह double tax ना हो, इसके लिए मैंने प्रावजान रखा है कि जित, आदमी जितना wealth tax भर रहा है, उससे उसको 5 से money apply करके उसके income tax में से उसना rebate देती है, मैं फिर से इना थाओं कि मैंने wealth tax भरा 20 अजागा, तो 20 अजाग मुझे income tax में से rebate दी जाएगा, यानि एक लागा किराया आया, उस पर मुझे 20,000 इनकम टैक्स भरना है मैंने 20,000 वैट टैक्स भर दिया तो अब मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सिर्फ 10,000 यानी डबल टैक्स नहीं हुआ हाँ यदि मैंने घर खाली रखा है यदि मैंने घर खाली रखा उसका कोई उपयोग नहीं किया ना किराए पे दिया ना खुद रहा, रहा ना कोई बिजनेस किय तो बैंक टैक्स से किस तरह से उद्योग बढ़ेंगे और एंप्लॉयमेंट कम होगी एंप्लॉयमेंट बढ़ेगा कि आप कोई भी उद्योग ले लीजिए फैक्ट्री हो या छोटी मोटी दुकान हो तो उसकी या रेस्टोरेंट हो तो उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट होगी जमीन की कॉस्ट पहले साल का किराया दूसरे साल का किराया और वो एक रि� दूसरे सालों के गिरावट में पहुंच में जाओ और जितना वो ऑस्ट ज्यादा जितना रिस्क फैक्टर ज्यादा उतना आदमी धंधा खोलने से ही रिस्क चाहता है वो शुरुआत ही नहीं करेगा मान लो एक रेस्टोरेंट है जिसमें मेरी एक्सपेक्टेड इनकम है ये साल की दो लाख और उसका रेंट है साल का पचास हजार तो मैं तो इसमें मान लो इनकम नहीं है तो तो मुझे लाख सवा लाख का लाख हो जाएगा तो रेंट कैसे कम होता है कि जब मैंने बताया कि ब्याटर्स का यारा तो लोग अपनी जमीन को या प्लांट को किराए पर देना शुरू करेंगे या बेचना शुरू करेंगे तो जमीनों के दाम कम होंगे और इससे जब जमीन के दाम कम होंगे जमीन का वेल वेल टैक्स के बारे में। दूसरा टैक्स मैं जो प्रपोज करता हूँ वो है इनहेरिटर्स टैक्स। इनहेरिटर्स टैक्स के बारे में भारत के कार्यकर्ताओं को और विद्यार्थियों को बहुत कम जानकारी है क्योंकि हमारे जो अफ़सरशास्त्र इकोनॉमिस के पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं, उन्होंने ये जा� यानी व्यक्ति के मृत्यु के बाद एक मिलियन डॉलर तक की संपत्ति पे टैक्स जीरो के बराबर हैं। एक मिलियन डॉलर से ज़्यादा जितनी संपत्ति है, उसका 30-40 प्रतिशत हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले जाए। और जापान में इन्हेंरिटेंस टैक्स है कुछ 40-45 परसेंट, ब्रिटेन में इन्हेंरिटेंस ट Spain में inheritance tax है 30-40% और मां Spain में यदि अत्मियम है यदि कोई अप्ती किसी non-relative को inheritance देता है non-relative यानि कि जो उसका blood relative नहीं है तो inheritance tax हो जाता है 70% तक चला जाता है इतना रखम जादा उतना tax बढ़ता जाता है इंडिया में inheritance tax 0% है मेरी जो दर्कास दे वो inheritance tax है 35% यानि income tax इन्ही 30% है तो inner return tax भी 30% income tax 35% है यानि income tax का जो marginal rate है highest rate उत्के बराबर inner return tax यानि उसका inner return tax का implementation के इस तरह से होगा कि व्यात्ती के गुरुत्यू पे उचे square feet यानि 200 square feet पौर hair यानि उसके उत्रा दिखाए अर्नी उस व्यक्ति के मामले में चार उत्तराधिकारी हैं, उसकी बाइट है या उसके दो-तीन लड़के हैं या उसके ब्रदर हैं माता-पिता है। उसमें सिलेक्टेड हेरिटा मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सौ लोगों का खंडन आ जाएगा मैंने लिस्ट बना ली है तो उसमें पाव है 100 फुट तक कोई इनहेरिटेंस टेस्ट नह तो दो करोर और यदि उसे जमिंग लेनी है तो 100 स्क्वार फिट प्लस एक करोर और यदि सिर्फ जमिंग लेनी है तो 200 स्क्वार नहीं तब तब कोई inheritance tax नहीं होगा और उसके बाद जिदनी property है उसके 30% inheritance tax लगेगा अब inheritance tax की और wealth tax की नेजिकता क्या है टैक्स में हमेशा नैतिकता आ ही जाती है क्योंकि बड़े पैमाने पे यदि कोई व्यवस्था चलानी हो और उसमें नैतिकता नॉर्म हिसाब से पहुंचा तो वो व्यवस्था चलती है चलती है जब तक चलती है लेकिन धीरे-धीरे वो किरणी शुरू हो जाती है और एक दिन पूरी खत्म हो जाती है तो अलग-अलग प्रकार के � कि टैस का पैसा खर्च कहाँ होता है? सेना के लिए, पुलिस के लिए, अदालत के लिए क्यों खर्च करना पड़ता है? क्योंकि संपत्ति, संपत्ति के रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा करने के लिए पुलिस चाहिए, अदालत चाहिए, सेना चाहिए यदि सेना नहीं होगी तो जो बंगला है उसमें कोई पाकिस्तानी आके रहेगा या कोई चाइनीज तो आप एक साधारण लॉजिक लगाओ कि एक आदमी के पास एक लाख की प्रॉपर्टी है और दूसरे के पास दस लाख की प्रॉपर्टी है उसके पंगला है पंगले में सोना है चांदी है ज्ञाने हैं वह मैंगनीमस्कू हैं और दूसरा कोई झोपड़े में रहता है उसके पास एल्यूमिनियम के बर्तन हैं और पाकिस्तान की सेना आ ज उसके प्रोटेक्शन में डायरेक्ट या इंडायरेक्ट खर्चा ज्यादा होता है। अब ये इसका कोई सबूत कैसे नहीं उपलब्ध कर सकते कि पुलिस, अदालत और सेना की सर्विस पे कोई मीटर नहीं लगा सकते। यदि सारी सेवाओं के लिए कोई मीटर का आविष्कार करता है, तो ये टैक्स का पूरा जमीना ही खत्म हो जाता है। जैसे बि� मीटर में इसने पता लग गया कि मैंने इतना यूनिट बिजली ली आपने इतना यूनिट बिजली ली मैं इतना पैसा चुकाऊंगा आप इतना पैसा चुकाओं लेकिन सेना के लिए कोई मीटर का आविष्कार नहीं कर पाया पुलिस के लिए कोई मीटर का आविष्कार नहीं कर पाया कि मैंने पुलिस का इतना उपयोग किया और तुमने पुलिस का इ आपके घर चोरी नहीं हुई तो दलील के लिए आप कैसे सकते होंगे? मैंने कहा पुलिस का इस्तेमाल किया, पर मैं काउंटर आर्डिरमेंट में रूप में कहूंगी मान लो कि पुलिस ने मेरे चोर को पकड़ा नहीं होता, अदालत में मेरे घर से चोरी की उसको जेल में नहीं भेजा होता, तो वो चोर आपके घर में आता, यानी जब पु और उसका मीटर कोई ढूंढ नहीं पाया इसलिए मैं जो मीटर प्रपोस कर रहा हूँ वो ये है कि भाई आदमी के पास इतनी ज़्यादा दौलत उतना उतने सेना पुलिस और अदालत का ज़्यादा होगी होती है और इससे कोई अच्छा मीटर बांटा सके तो वो मुझे ड्राफ्ट के स्वरूप में दे इससे अच्छे प्रपोज़म तो, तो मुझे दिन दे दे में � आपके जो भी टैक्स का प्रोपोज़ल है उसका ड्राफ्ट दीजिए और दिखाइए कि उसमें किस तरह से ये वैट टैक्स से कम है नैतिकता। अब इनहेरिटेंस टैक्स का क्या नैतिकता है? इनहेरिटेंस टैक्स की नैतिकता ये है कि वैट टैक्स की सेना, पुलिस, अदालत और वगैरह का खर्चा तय किया और खर्चा आत तो दो परसेंट का खर्चा है वो बहुत सारे उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचा देगा उद्योगों को वेल्टेक्स जो कभी-कभी प्रॉब्लम मना देता है जब नहीं जाना हो तो कि उसने फैक्ट्री के लिए जमीन करी थी वहाँ पर उसने कस्टोडियन किया अब साल दो साल तो तो उसको वेल्टेक्स बनाया है लेकिन उसका प्रोडक्शन भी � इसलिए इनहेरिटर्स टैक्स के पीछे 90 पिचार क्या है कि आप की व्यक्ति की मृत्यु हुई मृत्यु के वक्त उसके पास 100 करोड़ की दौलत थी तो मोस्ट 100 करोड़ की दौलत उसके पास क्यों है वो 100 करोड़ की दौलत कोई चाइनीज़ या पाकिस्तानी या अमेरिकन चोर चीन के नहीं ले लिया या वो 100 करोड़ क यानी कि पूरी जिंदगी उस आदमी ने अपनी मेहनत से दौलत इकट्ठा की लेकिन पुलिस सेना ने पूरी जिंदगी उसकी दौलत की इफाज़ की अब मरने के बाद चार्ज लिया जाता है तो इनहेरिटेंस टैक्स है वो मृत्यु पश्चात का प्रबलिटेशन गिना जाता है कि पूरी जिंदगी हमने आपको आपसे आधा पैसा दिया प्रोटेशन 100% ethical है क्योंकि पूरी जिंदगी उस व्यक्ति की हिफाजत की गई और उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत की और मरने के बाद उससे चार दिया था। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इनकम टैक्स ये सॉरी बैल टैक्स पर डबल टैक्स कहते हैं वो झूठे हैं मैं कहूँगा झूठे हैं बदमाशे एकदम झूठ सारा सा झूठ बोल अब उसने प्रॉपर्टी ली उसे 80000 की और हर साल आपको उससे 80000 का टैक्स ले रहे हो भाई प्रॉपर्टी उसने इनकम ली और तब टैक्स लिया अब जब प्रॉपर्टी ली तो हर साल सेना पुलिस और अदालत का खर्च आता है आप बिल्डर से फ्लैट लेते हो 20 लाख में 25 लाख में 50 लाख में तो क्या आप हर साल बिल्डर जो तुमने पैसा दिया वो बिल्डर को दिया अब किसी को पानी का, बिजली का, पानी का और चॉपिंग डॉल की सैलरी का पैसा देना है वो हर साल देना होता है। तो、so、इसी तरह से आदमी ने प्रॉपर्टी ली तो प्रॉपर्टी की इफ़ाज़त के लिए जो पैसा देना है, टैक्स देना है वो हर साल देना पड़ेगा इसलिए वो डब इसलिए वो किसी दरह से double tax भी अब ये least regressive tax है well tax और in antonce regressive tax कैसे काम किसम कैसे least regressive tax है कि जिस व्यक्ति के पास मानलो 200 square feet से कम जमीन है पर family member तो उसमे तो tax किमना है गागा प्रेक्टिकली 0% कोई tax आगे और उसके बार जिसके पास wealth है उसी पर tax है तो अब कुछ एक और सवाल आता है कि भाई व्यक्ति के पास मान लो दस करोड़ की दौलत है उस पर वैल्यू टैक्स आया दस लाखों उस सामस की इनकम दस लाख नहीं हुई तो क्या होगा तो इसमें मैंने प्रावधान रखा है कि वो टैक्स से वो एक्यूमुलेट होता जाएगा ऐसा नहीं कि उससे प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी ट� और वो टैक्स एक्यूमुलेट होता जाएगा और उसे कम भरना पड़ेगा जब वो प्रॉपर्टी बेची जाती है या उस प्रॉपर्टी की मृत्यु होती है यानी यहाँ पे किसी को घर खाली करा जाएगा ऐसा मैंने कोई प्रोविजन ना रखाए ना रखने की जरूरत है क्योंकि आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी तो भागने नहीं वाली आज नहीं मतलब यहाँ पर मुझे ये ये जो transaction tax के मानने वाले हैं आर्थ क्रांति वाले लोग मेरा उनसे पाला सबसे पहले पढ़ा था 1993 में मैंने कार्यकर्ता मिले थे transaction tax की बात में तो उन्हें मैंने उनसे बोला कि मुझे draft दो जैसे income tax है, है तो पूरे 500 पेज का draft है और उनमें से एक भी पन्ना निकामानी है होते हैं कि कंप्यूटर के काम में उसमें एक पंगा पालो, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि रुक जाएगी भाई। तो ट्रांजैक्शन टेस्ट का मुझे ड्राफ्ट हो तो 20 साल हो गए, 20 साल और भी तो जाएं तो और ड्राफ्ट कभी तक नहीं रहेगा। देंगे, देंगे, कभी देंगे, परसों देंगे, अगले जन्म में दें ट्रांजेक्शन टैक्स के अविष्कार में मैंने 10 एक सवाल रखे जिसमें से एक सवाल मैंने रखा कि भाई ट्रांजेक्शन टैक्स मान लो मैं आपको चीज नहीं देता हूँ कि एक मार्च 2012 से ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा तो आप कितना लगाना चाहते हो आधा परसेंट एक परसेंट दो परसेंट तो उसका उन्होंने जवाब द तो क्या बैंक की क्या डेफिनेशन है तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं पर ये कैनेटरी आसान है बैंक पर बैंक शब्द वही ऐसा शब्द नहीं है कि डिक्शनरी से उठा के इस्तेमाल करना शुरू किया कानून के अंदर बैंक का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि जिसने रिजर्व बैंक ने जिसको बैंकिंग का लाइसे� アフネメレアン・タスラー・ a ペ e ャマキエ、ウカミエ、ヤ a ミエ、メン n ユー、パメメレアン・ナミリア、バンコ・メネタス、フィナンシャル・ディスティピューション・オフ・アウメタン、アフネメレアン・タスラー・カミエ、ウカミエ、メネタスラー・カミエ、ウカミエアン・タスラー・カミエア、ウカミエア、メネタスラー・タスラー・ウペジャマキエ、ウカミエア、ウカミエア、タスラー・タスラー・タスラー・レア、ウカミエア、ウカミエア、タスラー・ジャマキエア、ウ、 उसके बाद आपने तो आपके दोस्त ने भी मुझे 20000 का डिपॉजिट किया वो भी कानूनी है और एक बार आपने मुझे फोन किया या लेटर लिखा कि भाई मैंने मैंने जो 10000 दिए थे उनमें से 20000 रुपया कम करके दोस्त के खाते में डाल दिया तो मैंने आपके खाते में से 20000 कम करके दोस्त के खाते में ड तो यदि bank पे tax लगेगा और non-bank पे tax लगेगा तो दूसरे दिन होगा क्या? लोग अपने खाते non-bank में ले जाएंगे और non-bank है वो भी तो transaction करी सकता है तो non-bank पे transaction, यानि पहली बार जाग उसने मुझे 15 लाज दिया तब 2% लगा tax चलो 2% मिलिया लेकिन उसके ब तो इसका वो ठीक से जवाब नहीं देता कि हरे ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगेगा या सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगेगा अब हरे ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगेगा तो ये डबल टैक्सेशन प्रिपल टैक्सेशन वाले पॉइंट आ गया कि मैंने क्रेडिट कार्ड से मैंने 10 रुपए मैंने 20 हजार की आइटम ली मान लो एक और आप सारे transaction की गिंदी करो तो कितने हुए? कर... क्योंकि मैंने जब credit card company से, मैंने जब credit card का इस्तेवाल किया, तो credit card company दुकानदार को एक लाँ देगी, तब 2%. मैं जब credit card company को दूगा, एक लाँ तब 2%. तो यानि फुल मिला तो credit card company तो मुस्से एक लाँ 4,000 अची पहला सवाल में फिर से सवालों की गिनती करता हूँ पहला सवाल की ट्रांजैक्शन दिन एक मार्च 2012 पहले दिन जब आपको सप्ताह दी गई तब कितना होगा तब बोला दो परसेंट तो नॉन बैंकिंग पे नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स कब लगेगा या भी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ दूसरा सवाल है कि मैंने अपन यानी 10 लाख और 10 हजार रुपया माने उसे लौट आए तो अभी 2 परसेंट टैक्स ये 10 हजार पे लगेगा या 10 लाख 10 हजार पे लगेगा या 10 लाख पे भी लगेगा और 10 लाख 10 हजार पे भी लगेगा तो आप ये सवाल अर्थक्रांति में मानने वाले 10 लोगों से पूछिए आपको तीन अलग अलग जवाब मिलेंगे एक आदमी कहेगा तो पहले तो ये ट्रांजैक्शन टैक्स ट्राज़े कैसे होएगी? तो इंटर टैक्स हो गया और कैसे अब तो आय करोगे कौन से ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना और नहीं लगाना? बैंक को इस परसेंट लेटी आगे सारे ट्रांजैक्शन में दो परसेंट टैक्स लगाना है। तो बैंक को कैसे पता लगेगा कि ये दस लाख उसने लोन किय जो पहले दस लाख थे वो प्रीसिपल थे, दूसरा दस लाख दस हजार था उसमें दस लाख प्रीसिपल रिटर्मेंट था, दस लाख इंटरेस्ट था। पर बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप मुझे हरे चेक के नीचे लिखना पड़ेगा कि यह मैं लिखने के लिए तो मैं जरूर भी लिख सकता हूँ तो बैंक मेरी खाई कैसे करेगा? उसके ब यदि short term landing जिसे बोलते हैं, short term landing के विना दुनिया की कोई economy निए उसका, भारत की economy तो नहीं चल सकती, आ सिदा, short term landing जाए एक महिने से term, उसे short term landing बोला जाता है, mid term लटिके, informal term, कोई legal definition नहीं, mid term बोला जाता है, एक महिने से देके एक साल, और long term landing बोली जाती है, एक साल स तो यदि मैंने 10 लाख मेरे ऋणदाता से ये उसको 10 लाख 10 हजार लौटा है और उसपे यदि चार परसेंट यानि 40 हजार टेस्ट बना हुआ तो मेरा ऋणदाता तो यही बोलेगा ना कि भाई आपको एक महीने के लिए पैसा लेना हो तो 10 हजार इंटरेस्ट दे दो वो 40 हजार टेस्ट को यानि मेरे पे शॉर्ट टर्म लैंडिंग बहुत सारे लेजिटिमेट बिजनेस हैं जो कि एक हफ्ते के लिए पैसा उधार लेते हैं। एक हफ्ते के लिए पैसा उधार लेते हैं यानी किस तरह से कि एक करोड़ रुपया लिया और एक हफ्ते बाद उन्होंने दो परसेंट ऑफ़ द मंथ यानी दो परसेंट एक मीका हुआ टू परसेंट डिवाइड्ड बाय पूरे ने पॉइंट फाइव परसेंट � एक करोड़ पैसा उधार लेंगे और एक हफ्ते बाद वो एक करोड़ और पचास हजार चुकाएं। अब इसपे यानी दोनों परसेंट टैक्स दोनों साइड पे लग गया। तो ये आपने एक करोड़ उधार नहीं ले पाया था, लेगा ही नहीं या वो बाया भी नहीं रहा। तो शॉर्ट टर्म लेंडिंग पूरा धंधा बैठ गया था। शॉर्ट � तो इसमें ये जवाब नहीं आ जाता है कि भाई एक बार ट्रांसफरेंस टैक्स आएगा तो बैंक के पास इतना पैसा आएगा कि प्राइवेट लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ये नामुमकिन है पूरी इकोनॉमी आज की दुनिया प्राइवेट लेंडिंग पे चलती है। बैंक के पास कितना भी पैसा हो, सवाल है कि, कि, है। कि कुछ कुछ आदमी � मुझे उनमे वरोजा है, पर बैंक वरोजा नहीं करें जोंकि ना उनके पास इतनी property है, ना उनके पास इतनी clear document है, ना उनकी इतनी capacity है कि वो short term के लिए दे सके हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं businessmen, जो की short term land हो जो की bank loan के लिए qualify नहीं होते हैं, bank loan के लिए qualify नह हिंदुस्तान के 40 मतलब यूँ समझो 60-70 प्रतिशत लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके आधार पर उन्हें एक रुक्के में पैसा लोगे। ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास कोई इनकम स्टेटमेंट है, ना उनके पास कोई एम्पलोयमेंट कार्ड है, तो उनके पास कुछ नहीं। वो � कि बैंक का इंटरेस्ट भी एक परसेंट पर मास्ट हो तो ऐसे हम व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं कि प्राइवेट लैंडिंग में दो तीन परसेंट से ज्यादा इंटरेस्ट न हो पर ये कहना कि प्राइवेट लैंडिंग के बिना कामकाज चलेगा वो ना होगा तो ट्रांजैक्शन टैक्स में एक ये प्रॉब्लम आता है कि भाई क्या प्राइवेट लै यानी टैस्फाइनल कॉम्युनिटी पे हो सकता है पचास परसेंट हो जाए तैसे पचास परसेंट हो जाए कि एक एग्जांपल देता हूँ किसान की किसान ने केहूं बेचा मंडी में मंडी वाले ने बेचा शहर की मंडी में वहाँ से गया होलसेलर के पास वहाँ से गया बेकरी में बेकरी वाले ने बेचा एक रिटेलर को वैसे बेकरी वाला, बेकरी वाला बेकरी से जाके मैंने ये आपने ब्रेड करी तो कितने लेवल आगे मिनिमम आठ लेवल आगे गेहूं से लेके ब्रेड के भी आठ लेवल होते हैं और उसमें यदि गेहूं कहीं बाहर का हो अच्छा वाला गेहूं हो जो कि आपके स्टेट से नहीं आता और किसी और स्टेट से आता है जैसे बासमती चावल आप मान लो रहते हो कुजरात म टेलिविजन या मोटर कार लेंगे मोटर कार में जो टायर होता है वो टायर का जो जिस जहाँ पे रबर का पेड़ होता है वहाँ से लेके बैंक जो जो कार गाड़ी की फैक्ट्री में टायर जाता है उसके बीच में मिनिमम पच्चीस लेवल होते हैं सेमीकंडक्टर चिप एक कंप्यूटर जो खरीदते हो तो उसमें रेत में से सेमीकंड 50 से 100 लोग होते हैं अभी हरे सच्ची लेवल पे अभी 2-2% टैक्स लगने लगा तो कुछ कुछ कॉमर्सिटी में टैक्स है वो उसकी बेस प्राइस से डबल हो जाएगा मान लो 10 लेवल है तो 20 पर तो टैक्स है वो बेस प्राइस का 20% हो गया यदि 50 लेवल है तो टैक्स है वो बेस प्राइस का इक्वल हो गया ये प्रॉब्ल और मैंने डेस्कों में बेची तो मुझे सिर्फ 50 रुपए में 12 परसेंट टैक्स पड़ता है और वो आदमी ने डेस्कों की चीज यदि 200 में बेची तो उससे सिर्फ 50 में 12 परसेंट लेना है नहीं वेट का जो नियम है वो बहुत स्पष्ट है मैं वेट को सपोर्ट नहीं करता पर कम से कम इस नियम का एक प्लस पॉइंट है कि � यदि पचास में वाले तो टैक्स हो गया 100 परसेंट देता बेस प्राइस का अब दूसरा जो मुझे सवाल आता है कि मैं इसने तो बड़ी कंपनी को फायदा हो जाएगा कि मानलो ब्रेड से गेहूं से लेकर ब्रेड में दस थोक ये लोग तो ट्रांजैक्शन कितने हो गए दस ट्रांजैक्शन हो गए आरक्षक दो दो परसेंट देना पड़ेगा � तो इससे ये जो हरे क्लेवर पे दो परसेंट लेने की बात है, उससे बड़ी कंपनियों को गलत फायदा हो रहा है। देखो यदि बड़ी कंपनियों को सच्चा फायदा हो रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं वॉलमार्ट का विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि वॉलमार्ट अमेरिकन कंपनी है। यदि कोई इंडस्ट्रियल की कंपनी मेरी आपत्ति इसी से है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है विदेशी कंपनी है पर हिंदुस्तानी हो या विदेशी बड़ी कंपनी को गलत फायदा मिले वो भी ठीक नहीं है ट्रांजैक्शन टाइप से वो बड़ी कंपनी को गलत फायदा देगा कि सिर्फ उसको बड़े होने की वजह से फायदा मिलता है ये नहीं कि वो ज़्यादा एफिशि� सिर्फ़ साइज़ में बड़ी है, ज़रूरी नहीं कि वो दस लोगों से एफिशिएंसी में ज़्यादा बड़ी हो, तो वो साइज़ में बड़ी है, सब कुछ उसका एक लेवल के अंदर में है, इसलिए उसपे ट्रांजैक्शन टैक्स ज़्यादा दो परसेंट, और जो दस छोटे आदमी काम कर रहे हो सकता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली तो transaction tax के बारे में भी ज़े कहूँगा कि पहले तो मुझे draft दिया जाए और मैं आज नहीं मांग रहा हूँ, ये draft मैं 1993 ते मांग रहा हूँ और इसके internet पे, forum पे भी आप दिल्गों तो Facebook community में मैंने उसे एक साल पहले भी draft मांगा था कि वही कमसे नो transaction tax का, आप तो draft � तो यह सब मिलागे मेरा मानना यह है कि मैं क्यों transition test ते ज्यादा चीफ्तित महीं हूँ कि यदि transition test आया तो एक मेंडे में economy बंद हो जाएगी तो एक मेंडे में transition निकल जाएगा transition test निकल जाएगा तो यह आएगा और हवा के जोगिंदी तरह तोकान के तरह थोड� तो डिटेल जब लोग कहेंगे कि ये टैक्स हम जरूर नहीं हैं इससे तो वैल्यू टैक्स सबसे इनरेटेंस्ट है सबसे तो मैं कार्य करता हूं तो आपको कार्य करता हूं से विनती करूंगा कि आप वैल्यू टैक्स का अपैरिशन कीजिए वैल्यू टैक्स और इनरेटेंस्ट टैक्स का अपैरिशन कीजिए और सेल टैक जो कंसेशन टैक्स के साथ कुछ जुड़ के दलील रहा, थोड़ी अलग दलील है कि अब बड़े राउंड को बंद करने हैं, बड़े राउंड को बंद करने हैं, इसमें ब्लैक मनी बंद हो जाएगा, ब्लैक कंसेशन बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसमें 1995, 1998 की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे सरकार ने जानबूझक वहाँ पे गाड़ियाँ भी डॉलर में मिकने लगी थीं ये हालत हो गए थे 1990 में रूस में तो सरकार यदि मान लो 500 हजार के ऊपर बंद कर देती है मैं इसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उससे आसंबाद कम हो जाएगा पर ये नहीं है नी कि उससे ब्लैक मनी कम हो जाएगा ये बेल्ट टैक्स का कानून है वो ब्लैक मनी कम कि एक आर्मी दूसरे आर्मी को यदि एक करोड़ में जमीन बेचता है तो वो ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे आना चाहिए और 15 दिन के अंदर वो कोई भी आर्मी यदि सरकार को जाके एक करोड़ पच्चीस लाख देता है पच्चीस परसेंट ज्यादा तो खरीदने वाले का तो क्या भी प्रॉपर्टीज की भी यूज़ है खरीदने वाला स तो ये जो कानून आएगा तो अपने आप लैंड के डील में ब्लैकमार्क खत्म हो जाएगा क्यों? क्योंकि मान लो 10 करोड़ जमीन है और मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं 5 करोड़ चेंज दूँगा 5 करोड़ कैश दूँगा तो होगा क्या? कि दूसरे दिन आपके वो तो आदमी कैश लेके चला जाएगा चेंज ले लेगा 5 क एप्रेस स्टेट होते हैं। फ्रांस में ये कानून है। फ्रांस में कोई भी आदमी जमीन बेचता है, तो पंद्रह दिन तक, सब पंद्रह दिन के डॉरेशन में किसी आदमी यहाँ पे जमीन खरीद सकता है। ये आने के बाद अपने आप ब्लैकमेनी का रोल है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे मेरे प्रपोजल हैं। इसका डिटेल मैंने मैं थ्री ज काले धन की समस्या जो है, दो पार्टी डिवाइड कर रही हैं। विदेश का काला धन भारत के अंदर का काला धन। विदेश के अंदर काले धन के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो एक गंभीर मुद्दा है। जो भारत के अंदर काला धन है, हम ये मान लें कि हजार के नोट और 500 के नोट बंद कर दिए, काला धन बंद हो ग सोने को बाद में रुपये में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोना ही घूमता रहेगा जैसे आजकल जमीन का डील होता है उसमें क्या होता है हजार हजार के बंडल जो होते हैं वो बंडल ही घूमते हैं वो बंडल में से न कभी एक नोट बैंक जाता है न कभी एक नोट वापस आता है वो हजार के नोट हैं वो 5 जिस आदमी ने खरीदी वो भी उसे अधिकतर केस में जमीन खरीदता है, बहुत कम केस में उन्हें बैंक से डील करने की जरूरत पड़े, वो घूमता है। सोने से क्या होगा? आप 10 ग्राम का सोना है, आप उसकी कीमत मान लो, आज उसकी कीमत है 250000, एक चूल्हा सोना। तो एक 100000 का जो पंडाल है, ऐसे तीन बंडल और 10 ग्राम का सोना तो 10 ग्राम के सोने के वजन कम होगा रखने में भी ज़्यादा आसान होगा नकली सोना तो आजकल ऐसे मशीन भी आते हैं जिसे सोने की चकी को हो सके और वो हजार के रोट की चकी से ज़्यादा आसान रहे चाहे उसकी चकी करना कि भी ये सोना आसान नहीं है नकली तो इस तरह से लोग सो ये भी हमें नहीं मानना चाहिए कि सारा तर्कशंसा वो ब्लैकमेल होता है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो वो मिनिस्टर को या जज को या आईएस आईपीएस को रिश्वत देनी होती है, तो जर्मी नहीं है कि हमेशा कैश देती है, वो उसके बोलते हैं कि भई आपके कोई भी एक बेटे बधिये का नाम दो और उसक तो वो तो 100% बाइक का रिश्वत हो गया इसी तरह से कुछ लोग हैं वो एसीजेंडर है भी दुकान खोल लेते हैं और मल्टीनेशनल को डॉलर में पेमेंट दे रही हैं तो हम क्या खुदरियों के दाम एक तो तुमको पैसा भी मिल गया और उसपे टैक्स भी नहीं देना क्योंकि वो एसीजेंड की कंस्ट्रक्शन की नहीं एसीजेंड ये ब्लैक मनी हमें कम करना चाहिए क्योंकि ब्लैक मनी से काफी सारे दुष्टाना रहे। हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया थी जो जमीन का डील होता है लैंड डील। उसमें यदि ये कानून लगाया जाए कि कोई भी आदमी एक करोड़ से ऊपर का प्लॉट बेचता है और ऐसा फ्लैट बेचता है जो कि खरी तो पद्रा दिन तब वो प्रापर्टी खाली रहती हूँ, पद्रादी ल currently खाली होती है after, the usage is putting और उसकी जो रजिस्ट्रड old or registered price मेर PDF के उस बस्केविलटी कुर्सबहा ज़ County डेता है लोछ में ज़ुक्त में wealth अधी जो अभी अभी उसके क्नाव्म के बसी होता है अब है तो इस न गवर्नमेंट के पास है, बायर के नाम पे अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी अभी उसका गवर्नमेंट उसका पास्टोडिया है। तो और गवर्नमेंट लोग किसी ने बोला कि मुझे एक, एक करोड़ की प्रॉपर्टी है आगज़ पे, मैं इससे एक करोड़ पच्चीस लाख देता हूँ, तो जो पोटेंशियल बायर है, सरकार उसको एक करोड़ बी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इससे लोग प्रॉपर्टी के कंजेशन में ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो 90 परसेंट से कम हो जाए। और इससे आ, ब्लैक मनी की डिमांड कैसे कम हो जाएगी? कि जब ब्लैक मनी का उपयोग कम हो जाएगा, मेरे पास ब्लैक मनी है, तो मैं करूँगा क्या उससे? करूंगा कि यानी ब्लैक मनी का सबसे बड़ा उपयोग कहां होता है जमीन की खरीदारी में और यदि मैं ब्लैक मनी से जमीन नहीं खरीद सकता तो फिर मैं ब्लैक मनी का करूंगा क्या? जब ब्लैक मनी मेरे किसी काम का नहीं रहा तो फिर मैं कटा करना काम करूंगा और मैं अपने टैक्स बढ़ना शुरू करूंगा कि � अब टैक्स के विषय में जो और बातें हैं कि इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स में भ्रष्टाचार है और टैक्स चोरी भी बड़े प्रमाण में होती है उसकी वजह है कि हमारे यह एकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं है अभी थोड़े बहुत जिसमें ठीक होने दे अच्छे प्रयत्न हुए पिछले दो एक साल में जैसे अम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 तो मुझे income tax वाले को कोई reporting निक करनी पड़ेगी अपने आप bank का computer रहे वो income tax इस computer में reporting कर लेगा कि मैंने इस आदमी को इतना salary कर लेगा तो फिर यहां पे income tax के rate में बहुत variation है 10% से लेकिं 10% से लेकिं 10% 0% 2,000,000 से नीचे तो 0% है यह 0% से नीचे 30% वो variation कर द कि जो दो लाख से नीचे जिसकी इनकम है, उसपे टैक्स जीरो परसेंट, पर कंपलसरी सेविंग्स इस परसेंट। देखो ये कानून कौन मान रही है नहीं है? क्योंकि कंपलसरी सेविंग्स यानी उसी के खाते में पैसा जा रहा है जो भी उसको दस साल के बाद मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो हेल्थ इश्यूअर्स और लाइफ इश्यूअर्स के साथ यानी जितना पैसा हुआ है उसका डबल उसके फैमिली को मिलेगा। तो और कंपलसरी सेविंग एक तरीके से जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? कि जैसे-जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, ये समस्या आती जाएगी कि एक व्यक्ति को आज बहुत अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उ तो ताव उसे ये compulsory savings में से वो लोग ले सकता है और बहुत सारे factor है जिसके द्वारा compulsory savings है वो socially desirable है तो इस काफी लोग है वो savings नहीं करता है पैसा उड़ा जेते हैं और उसके बाद जब उनके जरुवत आजाती है तो उनके परिवार के सदस्यों किया सबता है कि जिम मैं यानि effectively जो भी आदमी जितना कमा रहा है इसका 30% जा तो tax में जाएगा या तो कंपल सरी सेहिं जुमें जाएगा तो इस से automatically salary के द्वारा जो tax evasion होता है हो salary के द्वारा tax evasion होता है यानि कि अक्सर लोग ऐसा करता है कि salary देंगे 10 जार और लिखवाएंगे 20 जार या フィル、transaction tax のバランスを取り上げているのは、ファーザーのベティーを持っていることができます。ファーザーのベティーを持っていることができます。ファーザーのベティーを持っていることができます。フィル、フィル、ファミリーのベティーを持っていることができます。ファミリーのベティーを持っていることができます。ファミリーのベティーを持っていることができます。ファミリーのベティーを持っていることができます。 トークルーズ・トランザーシップのリバイトは、メディア・メディア・メディア・メデ so メディ u s デ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 कि economy बंद हो जाएगी क्यों कि अधी हरेक लेवल पे 2% tax लगता है तो final product में tax का percentage कितना हो गया final product में tax का percentage हो गया 20-50% मांनो 10 level है उस commodity में तो final tax हो गया 20% चुनाना example गिया गिरूं से लेकि bread तक युदी 10 level है तो हरेक लेवल पे 2%, -2 tax लगा तो tax हो गया 20% तो हरेक लेवल पे हरेक लेवल पे आपने कहेगा कि मैं बिल के साथ लेना है तो ब्रेड आएगी 120 रुपए की बिना बिल की लेनी है तो 100 रुपए की देखो दो परसेंट नहीं दो परसेंट ही होगा आप दीस परसेंट जो है क्योंकि ब्रेड वाले की ऊपर जो लेवल है जिसमें हरेक लेवल पे ये होगा ब्रेड के ऊपर का लेवल है वो बोले� तो कि दस लेवल है हरेक लेवल पे दो-दो रुपया दो लगने वाला है तो हरेक लेवल पे एक पैरालल इकोनॉमी शुरू हो जाएगी बिना बिली जो कि आज बैट में भी हो रहा है बैट में बारह परसेंट बैट है तो आप देखो काफी जगह पे बिना बिल बारह परसेंट कम होता है और बिल मांगो तो बारह परसेंट पंद्रह परसेंट ज� वहाँ से लेकर फैक्ट्री से ही पूरा चेंज चलता है। मेरा जो दरकार था कि बैट के कानून को पूरा निकाल दिया। बैट को, सर्विस टैक्स को, एक्साइज को पूरा निकाल तो एक्साइज सिर्फ गाड़ियों पे होना चाहिए। गाड़ियों पे इसलिए क्योंकि उससे जो पैसा आ रहा है वो सड़क बनाने के काम आ सके। वो � तो तो ट्रांजेक्शन टैक्स आने के बाद कैश इकोनॉमी शुरू हो जाएगी और ये क्या है ना कि हम हजार के नोट कैंसल कर देंगे या पांच सौ के नोट कैंसल कर देंगे ये तो कोई कैश करी नहीं पाएगा सबको जबरजस्ती चेक से करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है लोग सोना चांदी में या डॉलर में ट्रांजेक्शन शुर आज के तारीख में हिंदुस्तान में अब सोना चारने के प्रावधान को कैसे रोकोगे? क्या एक कानून ला रहे हों कि सोना बैंड है जैसे चाइना में है। चाइना में सोना बैंड है। अभी थोड़ा बहुत छूट भी है लेकिन आज से बीस साल पहले तो सोने की एक अमूल्य रक्षा एक तोले एक तोला सोना अलाउड का दस ग्रा� चांदी भी बैंड था तो क्या यहाँ इंडोनेशिया में कानून लाना है कि सोना और चांदी पर बैंड हो और यदि बैंड नहीं है सोना चांदी पे तो एक जो तीन सजा दस दस सजा की अरे हजार हजार के नोट की तीन ठप्पियाँ हैं तीन सजा और सोने का एक दस ग्राम का सिक्का वो बराबर होगा तो आदमी कैश का ट्रांसैक्शन का detail clause पढ़िए और transaction का detail clause by clause पढ़िए दोनों को compare कीजिए कि इससे regressive next नानी छोटे आदमी पे ज़्यादा tax आ रहा है या संपत्य वान आदमी पे ज़्यादा tax आ रहा है वो calculated है और इसके बाद आपको decide करना चाहिए कि कौन से tax के कानून को आपको समर्थन � संगठन में जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी आप अनुरोध कीजिए कि बैल्ट टैक्स और ट्रांजैक्शन टैक्स का और इनकम टैक्स का और बैट का सारे टैक्स का कंपैरिजन किया जाए मीटिंग मोमेंट, उसके डिटेल्स पे डिस्कशन किया जाए, उसके पैरामीटर चेक, अलग-अलग देशों ने क्या किया है, उसके अलग-अलग आप बताई करेंगे कौनसा टैक्स देश में लगना चाहिए। धन्यवाद।